परेशान होते तो तो तो सुने पवन हेरी तो सब ये सर जो है ये लोग रहते प्रसन्न होकर भगवान की तरफ भगवान राम की तरफ देखने लगे कि भगवान की प्रशंसा हो रही थी तब ये सब लोग ये देखने लगे कि भगवान क्या कहना चाहते है क्या होता है लेकिन तब तक मान ने क्या किया जामत बोले दो भाई जाम ने दोनों भाइयों को बुलाया कौन को नल नीले सब कथा सुनाई नल नील दोनों भाई हैं इन दोनों को बुलाया इनसे पुल बनवाना है इसलिए इन्होंने जाम ने बुलाया इनको और इन्हीं से कहा पुल बनाने के लिए क्योंकि उस समय भगवान राम ने जामान थे उन्हीं के सामने ये बात रखी तो जाम ने ही भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए इनको नलमील को बुला करके काम में लगा दिया वैसे सुग्रीव को होना चाहिए सुग्रीव आदेश दे राजा हुए हैं लेकिन भगवान राम ने जामान से कह दिया तो जामान ने नल को बुला करके में पुल बांधने में उनको लगा देते हैं। ये नल जो है वो जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उन्हीं के अवतार हैं विश्वकर्मा विश्वकर्मा के अवतार नल और नील जो है वो हो अग्नि के अवतार हैं अग्नि तो ये है विश्वकर्मा और अग्नि ये दोनों नल और नील हुए दोनों की माता एक ही है इसलिए ये दोनों भाई थे दोनों बानर शरीर धारण किए हुए अब ये इन्होंने नल ने भगवान राम से बताया था पहले वैसे कहा कि हम जो है वो हो उनको मालूम था कि हम विश्वकर्मा है तो कहा कि हम विश्वकर्मा के पुत्र हैं उन्होंने ऐसे बताया नल ने भगवान को हम विश्वकर्मा के पुत्र हैं जैसे विश्वकर्मा को सारा ज्ञान है रचना करने का बनाने का उसी प्रकार का हमको भी ज्ञान है अपने पिता के संस्कार के कारण से तो नल को जो है पुल बनाने का जो वो विधान उनको मालूम था कैसे पुल बनेगा और नील उनके भाई होने के कारण से नल ने अपने नील को भी यह विद्या पता रखी थी सहायता के लिए कर रखी थी और दोनों में एक विशेषता और थी नल और ये दोनों में उपद्रवी थे और ऋषियों है है, समुद्र के जैसे उनको किनारे वाले रहने वाले ऋषियों की मूर्तियां आतियां उठा ले जाते थे उनके कमंडल खा ले जाते थे तो ऐसे ये किया करते थे तो ऋषि में किसी ने उनको साथ दे दिया कहा कि तुम लेकर समुद्र में फेंक देते हो ये मूर्तियां पत्थर तो आप ये जो पत्थर जो समुद्र में फेंकोगे तो तैरेंगे डूबेंगे नहीं तो वो जो उनको साप दे दिया था अब वरदान बन गया और ऋषियों ने इसलिए कहा था कि अब ये तो अज्ञानी है इनको क्या साप दिया जाए क्या किया जाए तो यही कहा कि अब ये जब फेंकेंगे पत्थर माने मूर्ति शंकर जी की पूजा कर रहे हैं वो उन्होंने उठाई पानी फेंक दी तब वो क्या हुआ कि वो तैरने लगी तैरने लगी, लगी तो ऋषि उन्होंने फिर उठा लाया तो उठा के फिर लगा ली धरखिर पूजा करने लगी तो समुद्र में डूबती नहीं थी तो इनका अपने ऋषियों का काम चलता रहा और उनका उपद्रव जो है वो फिर इन्होंने नल नील उपद्रव छोड़ दिया देखा जो हम समुद्र में फेंक देते वो डूबती तो है नहीं है बेकार फेंकना फाटना है तो उन्होंने अपने बंद भी कर दिया लेकिन वही आवाज चल करके ये स्थिति आई कि नल और नील जो है पत्थर लेकर के समुद्र में डालते हैं तो वो डूबते नहीं है इस प्रकार से करते हैं तो नल नील नहीं सब कथा सुनाई तो जाम ने नल नील को सब कथा सुनाई क्या कथा सुनाई कि समुद्र ने क्या कहा है और सब समुद्र को भी इस बात का मालूम है कि तुम इस प्रकार से पत्थर को समुद्र में फेंकोगे डालोगे तो वो डूबेगा नहीं इसलिए तुम लेकर के हाथ में अपने हाथ से लेकर के पत्थर समुद्र में लगाते जाओ और पुल बंदी जाएगा इस प्रकार से करो और फिर उनको ये भी बता दिया तुमको इस प्रकार का साप है मुनियों का जिन्होंने कहा कि तुम्हारे छुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं इसलिए तुम दोनों को ये कार्य करना है राम प्रताप सुमेर मन माही अब नल ने जहाँ ये बात सुनी तो सुन करके वो जरा आश्चर्यित हो गए कि ये पुल बनाने का काम हमारे सिर पर आ गया ये तो बहुत बड़ा काम है इतना बड़ा पुल बनाना है 400 योजन का पुल 40 योजन चौड़ा इतना बड़ा पुल बनाना है ये तो बड़ा भारी काम हमको बता दिया गया इसमें तो बड़ा मेहनत पड़ेगी तो जामन समझाने लगेगा अरे तुम्हें इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा राम प्रताप सुन मन माही भगवान का स्मरण करो और उनको देखो कि कैसा भगवान का प्रताप भगवान बड़े शक्तिशाली हैं सर्व सर्वसामर्थ्यमान माने उनकी सामर्थ्य का एक अंश भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे लिए खेल खेल में ही समुद्र सब ये सब पुल बना दो करो एक प्रयास कछुना ही तुम समुद्र बनाने का कार्य करो तो सही तुम्हें कोई थकान नहीं लगेगी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे जाम मान ने उनको भरोसा दिया तो ये मन इनको हिम्मत आई जाम के कहने से तब इनको लगा की हाँ भी कार्य हमको करना चाहिए अब हम कर भी सकते हैं इसी तरह से फिर बोले लिए कपी बहोरी जाम ने फिर और निकरवन समूह तमाम बानर जिसकी सेना थी उन सब बानरों को भी जाम ने बुलाया और बुला करके क्या कहा सकल स्नौ गिनती कछनोरी सब जितने बानर थे उनको सबको ती उनसे की कहा कि अब तुम लोगों से हमारे सवारी यही रिक्वेस्ट है कि क्या करो कि तुम दल की सहायता करो बांधव तुम जाओ पत्थर लाओ पेड़ लाओ इनको लाला करके करो तो तब अब जो है इनसे रिक्वेस्ट कर अगर सुग्री होते तो तो अपनी गधा उठा करके कहते कि देखा पत्थर लाओ हमको सबको पहुंचाओ और नहीं लाओ थोड़ा सा तोड़ देंगे जैसे पहले देखा था जब भेजे गई थी दूध बना करके सर तब तो सुग्री उन्हें ऐसे ही बोला था पता लगाओ एक महीने में नहीं लौट करके आए तो मैं साफ कर दिया ये तो राजा का आदेश इस प्रकार चलता है <coughs> लेकिन इनका है, इस प्रकार के आदेश नहीं देते उनसे प्रेम पूर्वक काम लेते हैं और प्रार्थना करके लेते हैं अब दो प्रकार के देखो कार्य लेने के दो तरीके हैं तो उसी राष्ट्रीय कितना क्या क्या लिखा रहा है मैडम कितना पड़ोत पता लगता है की देखो जहाँ किसी व्यक्ति को कोई अधिकार हो किसी व्यक्ति का वहां तो वो शासन चला सकता है और डांट टपट भी सकता है और जहाँ कहीं किसी व्यक्ति का शासन नहीं है कोई उसके अधिकार में नहीं है वहां पर कुछ से काम लेना तो कैसे काम लिया जाए उसका तरीका ये जो जाम मान ने किया उससे पहले हाथ जोड़ो तो भाई दराशा थोड़ा सा काम है ऐसा तुम कर दो तो अच्छा रहेगा तब वो फिर मान करके तो उदारतापूर्वक कर देगा कुछ काम जितनी दिखेगी कि, कि हाथी तुम उससे कह रहे हो कहो तो वो काम कर सकता है तो इसलिए इस प्रकार से जाम मान जो है उनसे विनती करते हैं राम रामचरण पंकज रहू और कहते देखो भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो मैंने उनका स्मरण करते रहो और कौतुक एक भालू कपि और तुम जितने भालू और कपि हो ये तुम सब लोग एक कौतुक करो कौतुक मैंने खेल करो ये तुम्हारे लोगों के लिए खेल है ये नियमत समझना बहुत बड़ा काम है बड़े बड़े पत्थर लाना है तो काम में तुम्हें लगा दिया गया तो परेशान हो ये कहते हैं तुमको एक खेल हम बताते हैं इसको एक कौतुक करो खेल करो बस तुमको भगवान का स्मरण करते रहो और ये खेल करो देखो कैसे बनता है तो मरकट तुम मरकट और मरकट तुम सब लोग हो तुम जाओ दौड़ो आन और बिटप गिरने के उठा और जाओ पर्वतों के समूह उठा उठा करके पर्वत पत्थर भारी भारी पत्थर उठा, उठा उठा करके लाओ बिटप मन वृक्ष दो चीजें लाओ वृक्ष भी लाओ और पर्वत भी लाओ पुल बनाने के लिए दोनों जरूरत पड़ेगी बीच बीच में पत्थर लगाए जाएंगे बीच बीच में पत्थरों को जोड़ने के लिए गैप भरने के लिए पेड़ों की जरूरत पड़ेगी पत्थर तो इनके छूने से तैरेंगे और पेड़ लकड़ी के हैं वैसे ही तैरेंगे बस वो सब करके दोनों को बंद करके पत्थरों को बांध करके पेड़ों से बांध बूंद करके पुल बन करके तैयार हो जाएगा इसलिए ये दोनों लाओ अब देखो इस आदेश में जो ये है एक बात आप देखेंगे नलियर से भी जो कुछ बात कही जामान ने और जो अन्य बानरों से जो भी बात कही इसमें सब जगह एक बात ये है कि जैसे नलनी से कहा कि राम प्रताप सुमेर मन माही ये तो नलनी से कहा अन्य बानरों से कहा कि राम चरण जोर धर हु तो इससे ये तात्पर्य है, है वैसे तो यहाँ पुल बन रहा है बानव अपना कार्य कर रहे हैं उन्होंने जाम ने इस प्रकार से बोला वैसे ही वहां कथा होती है लेकिन अपने जीवन में देखें तो कार्य करने की शैली यही होनी चाहिए जीवन जीने का तरीका यही होना चाहिए यही बात जो यहाँ पर इन दोनों तुलसीदास ने इन लोगों से कहलाई है जाम से वही गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं <स्था> कि अनुस्मर युद्ध चस्मात अस्मात् कालेसु माम अनुस्मर युद्ध च इसलिए इसलिए मान माने <स्था> कि उसका कारण पहले बताया कि तो जो व्यक्ति सारे जीवन जिस प्रकार की भावनाओं से भावित रहता है जैसे विचार उसके बुद्धि में छाए रहते हैं वैसे ही जीवन के अंतकाल में आते हैं आ, अंतकाल में जिस प्रकार के विचार होते हैं वैसे ही उसकी गति होती है अगला जीवन वैसे ही प्राप्त होता है इसलिए सारे जीवन क्या करना चाहिए व्यक्ति को कि भगवान का स्मरण रखना चाहिए और जो जितना भी कार्य करे वो कार्य अपने जो भौतिक कार्य है वो भी कार्य करे संसारी कार्य व्यक्ति को करने होते हैं तो वो तो अपना करता रह शरीर से करे मन बुद्धि से करे लेकिन साथ साथ भगवान का स्मरण भी रखे करने से जो संसार की समस्याएं आती हैं और संस्कार बनते हैं व्यक्ति के नई वासनाएं बनती हैं वो नहीं बनेगी बल्कि पुरानी वासनाएं जो है व्यक्ति की वो छीन होती रहेगी ये सिद्धांत उसके पीछे यही वेदांत के सिद्धांत अपने धर्म ग्रंथों के सिद्धांत जो है वो, वो, वो कर्म सिद्धांत क्या है निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत क्या है वो रामायण में इसी प्रकार से आता है कहीं ये नहीं तो सियासी कहते हैं अब तो अब हाँ, हम तुमको निष्काम कर्मयोग बताएंगे ऐसा नहीं आता ये सब लोग निष्काम कर्मियों कैसे करते हैं <coughs> उसी प्रकार के बता देते हैं। भगवान का स्मरण रखो और अपने व्यवहारिक कार्य जो कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्मों, कर्मों को भी करते रहो और दूसरी बात ये कि कर्तव्य कर्म भी भगवान की सेवा के लिए करते रहो स्वार्थ बुद्धि उसमें ना रखो अहंकार भाव मत रखो वे कर्म भी भगवत समर्पण भाव से और भगवान का स्मरण भाव से ही करते रहो तो अपने जीवन लीला भी अपनी चलती रहेगी अपने जो है वो शरीर की यात्रा भी चलती रहे खाने पीने को मिलता रहेगा कर्म के द्वारा और भगवान का स्मरण भी होता रहेगा लौकिक और परमार्थ ये दोनों इस दोनों ही उद्देश्य जीवन के जो है वो सिद्ध होते रहेंगे तो ये जैसे यहाँ पर कहा भगवान के चरणों का मैंने हृदय में रखो कि मैं हृदय में भगवान का स्मरण करते रहो और अपने हाथों से काम करते रहो अब इसके पीछे जो कर्म के जितनी भी और भी जितनी बातें हैं वो सब इसी में आ जाती हैं कि जो भगवान को समर्पण भाव से कर्म करता है और भगवान का स्मरण रखते हुए कर्म करता है उसका कर्म भी सुंदर होता है उसको कर्म करते हुए परिश्रम भी नहीं पड़ता कर्म करने के परिणाम स्वरूप जो सिद्धि असिद्धि होती है सफलता सफलता होती है उससे भी व्यक्ति व्याकुल नहीं होता अन्य जितने भी और समस्याएं जो कर्म के साथ में आती है वो सब सबका समाधान हो जाता है इसलिए सही तरीका कर्म करने का यह जैसा कि जाम ने नंदी और बानरों को बताया और ये सब लोग अकुल बनाने में लग जाते हैं <laughs> तो सुन कपी भाल करी हुआ तो बानर लोग सब जो है हुआ करके चले कि मैंने इनकी जाम की बात को स्वीकार कर लिया आदेश पाए बड़ी प्रसन्नता के साथ जैसे खेल खेल के लिए <laughs> हुआ करते शोर मचाते हुए ये सब चल दिए बड़ी हूंकार <laughs> भरते हुए और पर्वत अर्वत लाने लगे जय रघवीर प्रताप समूह भगवान की जय जयकार बोलते हुए दौड़ पड़े और जाके पर्वत लाने लगे अति वो तंग गिरी, पादप वो तंग ना बड़े ऊंचे ऊंचे गिरी पर्वत पादप पेड़ लीला उठाए खेल खेल में उठा लाते है खेल खेल करके कौतुक के लिए कहा तो कौतुक एक भाल कप करो तो वही कौतुक के लिए यहाँ लीला देखो लीला लीला में खेल खेल में सब पर्वत उतने भारी उठा लाते है और आने दे नल नील ही, ही और लाला करके वो नल नील के ऊपर फेंक देते हैं तो नल नील गुपक लेते हैं गेंद की तरह से और ले करके और अच्छा सेना तो है और वो लेकर धरते चले जाते हैं आगे आगे जमाते चले जाते हैं उनको सेट करते जाते हैं पानी के ऊपर और वो तैरते हैं, हैं और ये उसी जहाँ जहाँ जितने पत्थर लग गए उसके ऊपर नल बैठे हुए है और वहां तक तो वो पुल बन गया इसलिए वहां तक तो वो बानर अपना पत्थर लिए चले आते हैं और लाकर के नल को जहाँ दे दिए में नल से लिया लगा दिया से लिया लगा अब इतने बानर आते जाते हैं हर क्षण एक बानर, हर एक बानर। और दूसरा जाता है इतने बानर फटाफट फटाफट देते जाते हैं लेके जमाते जाते जमाते जाते जमाते जाते इस प्रकार से वो बनता चला जा रहा बनता चला जा रहा है पंखे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है बनते हुए अब आगे देखो शैल कैसे पर्वत समुद्र कैसे बन गया आने शैल विशाल केवल कंदुक नील तिले देखिसे सुंदर रचना बृहसपा निधि बोले वचना दि परम रम्योमयणी महिमायि नही वरणी करिमुपना मोरे हृदय कल्पना कपीश बहुदूत पठाए, पठाए।, पठाए। मुनिवर सकल बोली ले आए लिंग थाप विधि करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजार शिव द्रोही मम भगत कहावा सोनर सपन मोहिन पावा शंकर विमुख भगति चौरी सोनारकी मूढ़मतिथोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दासन कलप भरे घोर नरकुवास जय पवन सुधन हो मान की जय सब की जय तो आगे कैसे पुल बन रहा है कि शैल विशाले आने का कपे ये बानर लोग बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े ला करके उनको डालते जाते हैं और कंदु की नल नीलते ही नल नील उसको कैसे लेते हैं जैसे गेंद की जाती है मैंने वो बानर दूर ही से नल नील के ऊपर वो फेंक देते है पत्थर तो वो नल नील उसको ऐसे हाथ में दूर से आता हुआ आता है हाथ में से ले लेते हैं गेंद की तरह से और फिर उसको जो है जमाते चले जाते हैं तो कंधे को नल नील और देख से सुंदर रचना मशीषी प्रकार बनाते चले गए पूरा पुल बन गया भगवान राम ने वही एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखा तो आर पार समुद्र के पार जो पुल बंद करके लंका के इस तक पहुंच गया और देखा की बड़ा सुंदर भी बना सुंदर के माना बिल्कुल सपाट बराबर एकदम से बहुत सुंदर जो है पुल बंद करके तैयार हो गया तब तो बोले बचना तो उसके बाद भगवान ने हंस करके अच्छा पुल बन गया और भगवान उसके बाद क्या बोलते हैं तो बताते हैं अब एक बात इसमें ये भी देखेंगे कि जैसे पुल बना तो एक एक पत्थर रख रख करके जोड़ जोड़ करके पुल बना इसी प्रकार से जब भगवान का नाम ही पुल है संसार सागर से पार होने के लिए तो नाम भी मानो एक एक पत्थर की तरह से है हाँ। और जैसे एक एक पत्थर आता है ऐसे एक एक नाम अपने हृदय में नाम लेते जाते हैं राम राम ओम ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय माने ये हमारे संसार सागर से पार होने के लिए पुल बन रहा है किसी व्यक्ति को अब जैसे संसार दिखाई नहीं देता है ज्ञान की बुद्धि से जिनकी बुद्धि है वो संसार सागर को जानते हैं क्या है <clears throat> इसी प्रकार से नाम की महिमा क्या है वो भी ज्ञान से दिखाई देगी आंखों से तो दिखाई नहीं देगी <clears throat> और फिर वो किस प्रकार से पुल बन रहा है नाम जबते जबते जबते जबते संसार सागर से कैसे पार हो रहे हैं अंत पे कैसे पहुंच रहे हैं परमात्मा भगवान तक तो वो भी ज्ञान की दृश्य से ही देखा जा सकता है लेकिन एक एक नाम जपते जपते जबते जबते जो वो हो संसार सागर से पार हो जाता है तो ऐसे ही नाम जपते रहे अभी ये न समझे अरे इतने दिन से नाम जप रहे हैं तो कोई फायदा नहीं दिखाई देता हम जैसे भी बने हुए हैं ऐसे नहीं है नाम जप रहे हैं तो एक एक पत्थर की तरह से पुल बन रहा है और पार्क के निकट पहुंच रहे हैं संसार सागर से उद्धार होने के लिए हमारी जो है बराबर तैयारी तो चल रही है इसके बाद जो है ये कहते हैं देखो ये भगवान का नाम जो है ये है पुण्यतीर्थ के समान है जैसे वहाँ समुद्र समुद्र है समुद्र भी तीर्थ तीर्थ तीर्थ है। है। नदियों के के के के किनारे हैं। के किनारे हैं, हैं। ऐसे समुद्र समुद्र समुद्र भी भी पवित्र ऊपर पुल पुल बन गया, तो यह नली ने बना दिया, भगवान प्रताप से बन गया तो उस स्थल की पवित्रता और भी बढ़ गई और सुंदरता भी बढ़ गई तीर्थ स्थलों में दो बातें एक तो पवित्रता मान आध्यात्मिक पवित्रता उसकी शुद्ध और दूसरी उसकी सुंदरता तीर्थ स्थल पहले बहुत सुंदर रखे जाते थे जहाँ तीर्थ स्थल थे तो मैंने ऐसी सुंदरता जहां पहुंच करके ही व्यक्ति का मन थोड़ा उसमें सुखी हो जाए देख करके प्रसन्दा हो स्थल देख करके इसलिए सुंदर स्थल भी रहते थे तो ये स्थान जो है भगवान कहते वैसे ही प्राकृतिक स्थान बड़ा सुंदर स्थान है समुद्र का किनारा है पुल बंधा हुआ है ये तो बहुत अच्छा स्थान तीर्थ स्थल है ये तो तीर्थ स्थल हो तो वहां पर भी कहीं मंदिर भी होना चाहिए तीर्थ स्थल में अब ऐसा नहीं तीर्थ स्थल मंदिर कोई है ही नहीं था तो फिर क्या तीर्थ स्थल इसलिए भगवान ने कहा तीर्थ स्थल जैसा पवित्र स्थान तो बनिया एक यहाँ मंदिर भी होना चाहिए रम्य मन सुंदर ये पृथ्वी यहाँ पर बड़ी सुंदर है और बड़ी पवित्र स्थान ये है महिमा अमित जायनी वरणी इसकी महिमा बहुत है क्या कहा जाए इसके लिए तो कहते करी हो यहाँ श्भु इसलिए इस स्थान इस पर भगवान शंकर जी के मंदिर की स्थापना होना चाहिए शंकर जी के मूर्ति स्थापना हो जाए तो मंदिर भी शंकर जी का यहाँ पर हो जाए इसलिए करिए हूँ यहाँ शबुपना और कहते मोरे हृदय परम कल्पना हमारे कल्पना के मन यहाँ इच्छा के हमारे मन में ये बहुत इच्छा है कि हम यहाँ पर भगवान शंकर जी की यहाँ स्थापना कर दें मूर्ति की स्थापना कर दें ऐसा हम जाते स्थापना करते तो मैंने ये शंकर जी की मूर्ति की स्थापना हो उनकी पूजा भी करें तो भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं उनकी मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी इच्छा इस प्रकार से व्यक्त की अभी शंकर जी के मूर्ति की वहां स्थापना का जो महत्व है वो तो आगे तुलसीदास ने स्वयं बता दिया उसको देखेंगे की कैसे वैष्णव और शैवों का कैसे उन्होंने समन्वय कर दिया है भगवान के भक्त जो है वैष्णव है शंकर जी के भक्त जो है शैव है वैसे हमेशा ये राय कि ये दो प्रकार के उपासक रहे हैं तो ये एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं उनको ये लगता है कि हमारे ही देवता जो है वो श्रेष्ठ है दूसरे के श्रेष्ठ नहीं है शंकर जी को उपासक कहेंगे अरे वैष्णव क्या जाने है उनके क्या उनमें रखा हुआ है हमारे भगवान ऐसे है तो वैष्णव कह अरे हमारे भगवान ऐसे हैं शंकर जी में क्या रखा तो ऐसे एक दूसरे से जो विरोध करते हैं वो विरोध जो है वो अनध्यात्मिक है माने हुए लोग भगवान के भक्त होते हुए भी जब इस प्रकार से एक दूसरे की निंदा करते हैं तो उनका जितना भी आध्यात्मिकता है जितने भी उनका भक्ति और ज्ञान है वो सब नष्ट होता है वो कल्याणकारी नहीं है इस प्रकार से करना तो इसलिए भगवान ने महा शंकर जी की स्थापना करते हैं तो कहते हैं कि शून्य कपीश बहुत दूर पठाए तो भगवान की इच्छा को सुना तो यहाँ कपीश के मन सुग्रीव सुग्रीव ने तुरंत जो है होगी मूर्त की तो वहां मुनियों को जरूरत पड़ेगी पंडितों की जरूरत पड़ेगी तो झर से मानवों को भेजा दे था देखो आसपास पास जहाँ कई मुनि लोग समुद्र किनारे बास करते हैं उनको लेकर क्या हो एक मंदिर बनने जा रहा है मूर्ति की स्थापना ही वहां पे आप सब लोग चलो तो मुनि अगर सकल बोली ले आए तो जितने मुनि मिले सबको लेवाला है उन मुनियों ने क्या किया शंकर जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे तो उनकी करवाई तो लिंग था पर विधिवत कर पूजा तो ये सब हुआ भगवान शंकर जी की मूर्ति की स्थापना भी वहां पर हुई लिंग की स्थापना भी हुई मुनियों ने वो कराई भेद पाठ हुआ सब मंत्रोच्चारण के द्वारा स्थापना हो गई और फिर उन्होंने भगवान द्वारा शंकर जी की पूजा कराई तो भगवान राम ने शंकर जी की मूर्ति की खूब विधि पूर्वक उन्होंने पूजा भी की तो शिव समान प्रिय मोहिन दूजा भी पर शंकर भगवान उसके बाद में जब यह सब कार्य हो चुका तब भगवान राम बोलते है सब लोगों को सुना करके वहां जितने मुनि थे उनको भी सुना करके जिससे कि उन लोगों में भी भेद बुद्धि रह और जितने भी मानव इत्यादि वहां सब थे सबके सामने भगवान ने ये सुनाया कि देखो शिव मम भगत कहावा, कोई शंकर जी से द्रोह करता और मेरा भक्त बनता मैंने अपने भक्तों के लिए कहा था हमारे बहुत से भक्त है लेकिन अगर वो शंकर जी से द्रोह करते हैं तो वो ठीक नहीं है सो नर सपने न पावा ऐसा व्यक्ति गलती करता है उस स्वप्न में भी मुझे पा नहीं सकता और शंकर विमुख भगत चाहे मोरी और फिर दूसरी बात ये है कि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति चाहता है लेकिन शंकर जी से विरोध करता है सोनार नारकी मूड़म थोड़ी वो व्यक्ति जो है वो उसको नरक प्राप्त होने का अधिकारी है वो और उसको जो उसकी बहुत बुद्धि अति थोड़ी तो अल्प बुद्धि का व्यक्ति है ना समझ है मैंने चाहे वो अगर कोई व्यक्ति शंकर जी की पूजा करता है और भगवान राम सा द्रोह करता है तो वो पाप हो गया अगर कोई भगवान राम की पूजा करता है शंकर जी से द्रोह करता तो वो भी पाप हो गया पाप हो गया कि उसकी जो साधना चल रही पूजा पाठ चल रही है वो गलत हो गई और उसका विपरीत भी हो सकता है इस तो करने वाले व्यक्ति का <laughs> तो इसलिए कहते हैं स्वद्रोही भगत सोनर सपने मोही पावा और शंकर विमुख भगत चाहे मोरी सोनार की मोड़मती थोड़ी भगवान कहते हैं कि देखो वो हो थोड़ी बुद्धि ऐसे भेद बुद्धि करने वाले के शंकर प्रिय और ममद्रोही अब शंकर प्रिय कौन बोले शंकर जी के भक्त हैं शही लोग हैं और मुझसे द्रोह करने वाले उनको क्या होगा और चुद्रोही मास और दूसरे ऐसे हैं कि हमारे भक्त हैं लेकिन शंकर जी से द्रोह करते हैं तो ते नरक कर महाबास कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है वो कल्प भरत नरक वहीं बास करें एक बात अपने यहाँ जरूर है लोगों को कर्म करने पर नरक जाना पड़ता है और स्वर्ग जाना पड़ता है लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि नरक में जाएंगे तो फिर लौट करके नहीं आएंगे चाहे जितना लंबा नरक हो चाहे जितना लंबा स्वर्ग हो ये नहीं कहेंगे स्वर्ग गए तो लौट करके नहीं आएंगे नरक जाएंगे तो लौट करके नहीं, तो कर नहीं आएंगे ये कहीं हो नहीं होगा बहुत लंबा नरक हो गया उनको तो एक कल बड़ का गया एक कल्प कितना बड़ा होता है चार युग के चतुर्युग हुआ और सौ चतु एक हजार चतुर्योगी जब पूरे होते हैं तब एक कल्प होता है एक हजार चतुयोगी तब तब एक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जहा भगवान ने बताया गीता में देखो शास्त्र युग पर्यंत हजार युग पर्यंत जितने जो है चतुर्य युग क्या चतुर्युग पर्यतम शास्त्र युग पर्यंत ऐसे करके जो जानते हैं तेहो तेहो रात्रो जना वो इतनी बड़ी रात्रि होती है बड़ा दिन होता है तो वो लोग तो जानते हैं तो ऐसे करके एक कल्प कितना हुआ इतने बहुत काल का हुआ और एक एक कल्प कितना हुआ कि आप समझो जितना कि चार लाख बत्तीस वर्ष का तो कलियुग हुआ और उसका तुमने कर दो दुगुना कर दो तो द्वापर हुआ तिगुना कर दो तो त्रेता हुआ चौरा कर दो तो सतयुग हुआ और फिर सबका टोटल लगा लो तब तो वो जाने कितना अठारह लाख कितना हुआ उतने वर्ष का तो एक चतु हुआ और उसमें एक हजार का गुणा कर दो इतने वर्ष हो गए इतने वर्ष तक तो नरक में बास करेगा दुख तो तो कर तो हो गएगा तब लौट करके आएगा तब उद्धार होगा माने ये बहुत बड़ी गलती हो गई है कि अगर इस प्रकार से करने लगा वही परम परमात्मा ये तो फंडामेंटल स्टेक है उनका कहने का कहना भगवान का कहना ये है कि अगर भगवान शंकर जी को हम ऐसे ही मानने रामचंद्र तो मानस के अनुसार वो विश्वास स्वरूप है और भगवान राम ज्ञान स्वरूप है तो विश्वास के बिना ज्ञान कहाँ और ज्ञान के बिना विश्वास कहाँ ये तो दोनों अन्य सिर्फ हैं और बल्कि एक ही वस्तु हैं दोनों और उनमें भी चाहे कि बिना विश्वास के हम भगवान को प्राप्त कर ले उनकी भक्ति प्राप्त कर ले तो कहां भी जाती और बिना ज्ञान के अगर कोई भगवान में विश्वास भी प्राप्त कर ले तो कैसा विश्वास हो वो तो अंधविश्वास होगा बिना ज्ञान वाला विश्वास उस अंधविश्वास से क्या होने वाला है इसलिए ये जब तात्व तात्विक दृष्टि देखो तो अभी देखते हैं कि यह ज्ञान और विश्वास ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए शंकर की भक्ति और भगवान भगवान राम की या विष्णु की भक्ति ये भी साथ साथ चलनी चाहिए और ये दोनों एक ही तत्व हैं इस प्रकार के विचार करके साधना व्यक्ति करनी चाहिए विरोध नहीं करना चाहिए इनका बस आज निकल रहा सत्यं नान्याघुदय सुत वखिलांरा भक् बृयस रघुपुंगव निर्भरामे का सरित कुर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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय जय श्री राम जय राम जय जय राम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 Jay Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Jay Ram Jai Ram Jai Jai Ram.